नमस्कार आज की कहानी का शीर्षक है कूड़ा लेखक संतोष त्रिवेदी कूड़ा है, है, है। गड्ढे से निकलकर वो वो वो सड़क पर पर पर आ गया है। यही उसका मूल है। धर वापसी किसको अच्छी नहीं लगती, वो मंत्री के के दरवाजे भी भी, और आम आदमी सर राजनीति में भी है और नियत में भी इस लिहाज से वो सर्वत्र है ज्यादा समय नहीं बीता जब उस पर अचानक संकट के झाड़ू छा गए थे सफाई अभियान ऐसा चला कि हर हाथ झाड़ू हर हाथ कचरा से सारा देश सहम गया अब राहत है झाड़ू अपनी अपनी बैरकों में वापस लौट गए हैं झाड़ू के साथ ली गई सेल्फीयां कूड़ेदान में हैं। कचरे के टोकरे अब उठाने के लिए नहीं गिराने के लिए उठ रहे हैं अब कचरा सेल्फी है देश में साफ सफाई को लेकर ज्यादातर लोग पहले ही आश्वस्त थे उनका विश्वास कचरे की वापसी ने और पुख्ता किया है हम मौलिक रूप से कचरा प्रधान मुल्क हैं। हर क्षेत्र में कचरा फैलाया है इसे समेटने की कोई भी कोशिश देश को पीछे ले जाएगी। दिलों में टनों कचरा भरा पड़ा है, जिससे ऊर्जा निकलकर हमें दैनिक रूप से प्रोत्साहित करती है बायोगैस पर इसीलिए जोर दिया जाता है कचरा सफाई की तरह अकेला और निस्सहाय नहीं है वह आत्मनिर्भर बन चुका है और सर्वव्यापी भी इसे हटाने की बात करने वाला खुद हट जाता है कचरा अब समाज के लिए हेय नहीं रहा वो सड़क से उठकर हमारे ड्राइंग रूम में घुस चुका है उस पर अनंत काल तक टीवी बहसें हो सकती हैं। सफाई मुंह छिपाए हुए मन की बात सुन रही है वो केवल सुन सकती है कुछ कर नहीं सकती जो भी करना है कचरे को करना है कचरा बिंदास है बहुमत में है दो चार टोकरे इधर उधर हो भी गए तो उसके पास पर्याप्त स्टॉक है कचरा संस्कृति राजधानी से निकलकर पूरे देश में फैलना चाहती है इसके लिए उपयुक्त वातावरण भी है क्योंकि कचरा सर्वत्र है कुछ लोग इस बहाने सफाई अभियान को कोस रहे हैं वे नादान हैं। कूड़े कचरे को हर जगह इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि वहां सफाई है कचरे के लिए आरक्षित जगहों पर सफाई की तैनाती नियम के विरुद्ध है चीजें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वे अपने मौलिक रूप में हों ऐसा न करके हम कचरे से नहीं अपनी संस्कृति से विमुख हो जाएंगे इसीलिए तनमन धन से हमें कचरा फेंकने में जुटे रहना है ध्यान रहे कोई भी बयान कचरा नहीं होता बयान ऐसे सदवचन होते हैं जो सरकारें बनाते और उखाड़ते हैं इसलिए बयान नियमित रूप से निकलते रहते हैं जो उन्हें कचरा समझते हैं वे तो खुद डस्टबिन में पड़े रह जाते हैं